महाभारत आदि पर्व चतुच्चदीक शतमोध्याय पाण्डवों की यात्रा तथा उनको विदुर का विदुर्गुप्त उपदेश व सम्पावाच पांडवास्तु युक्तां युक्ता सदस्वैरनिलोपमय आरोहमास्मश पाद जगृहुरातवत च धृतराष्ट्रस्ोणस्त्त्मन अन् वृद्धा कृप सेत सर्वान्द्धान अभिवाद्यत व्रता सामिंग्य सामना बैबालश्चाप्यभिवादिता वैश्वान जी कहते हैं जन्मेजय वायु के समान वेघशाली उत्तम घोड़ों से जुते हुए रथों पर चरण के लिए उद्यत हो उत्तम व्रत को धारण करने वाले पांडवों ने अत्यंत दुखी से होकर पितामह विश्व के दोनों चरणों का स्पर्श किया तत्पश्चात राजा धित्राष्ट्र महात्मा द्रोण कृपाचार्य विदुर तथा दूसरे बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया इस प्रकार क्रमशः सभी वृद्ध कौरवों को प्रणाम करके समान अवस्था वाले लोगों को हृदय से लगाया फिर बालकों ने आकर पांडुों को प्रणाम किया सर्वा सर्व मातृस्तथा प्रक्ष प्रदक्षिण सर्वा प्रकृतस्थ प्रजुर्वावतम इसके बाद सब माताओं से आज्ञा ले उनकी परिक्रमा करके तथा समस्त प्रजाओं से भी विदा ले कर वे बारणामवत नगर की ओर प्रस्थित हुए विदुरस् महाप्राग तथान कुरपुंग पौराश्च पुरशव्याघ्र अन्वीयो शोकर्षिता त्र केचि ब्रुवंस्म ब्राह्मण तथा दीतान् दृष्ट्वा पांडुसुता अतीवभृतुखिता उस समय महाज्ञानी विदुर तथा कुरुकुल के अन्य श्रेष्ठ पुरुष एवं पूर्व मनुष्य शोक से कातर हो नरश्रेष्ठ पांडवों के पीछे पीछे चलने लगे तब कुछ निर्भय पाण्ड ब्राह्मण पांडवों को अत्यंत दीन दशा में देखकर बहुत दुखी हो इस प्रकार कहने लगे विषम विषम पश्य राजा सर्वथा सन्दे कौरव धिताष्ट्रस्तु न चर्म प्रपश्यती अत्यंत मंद बुद्धि कुरुवंशी राजा धितराष्ट्र पांडवों को सर्वथा विषम दृष्टि से देखते हैं धर्म की ओर उनकी दृष्टि नहीं है नाप अपापात्माचय शिपाण्डव भीमो वा बलीनाम श्रेष्ठ कौन तेजो वा धनंजय निष्पाप अंतकरण वाले पांडुकुमार युदिटिर बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन अथवा कुंती नंदन अर्जुन कभी पाप से प्रीति नहीं करेंगे कुत एव महात्मादृपुत्रो करिष्य तान राज्य पितृत प्राप्ता धृतराष्ट्रो न मृष्यते फिर महात्मा दोनों मादरी कुमार कैसे पाप कर सकेंगे पांडवों को अपने पिता से जो राज्य प्राप्त हुआ था धृतराष्ट्र उसे सहन नहीं कर रहे हैं अधर्म इदमत्यंतम कथम भे माना नगरे जो विभा इस अत्यंत अधर्मयुक्त कार्य के लिए विष्णु जी कैसे अनुमति दे रहे हैं पांडवों को अनुचित रूप से यहाँ से निकालकर जो रहने योग्य स्थान नहीं उस वाराणावत नगर में भेजा जा रहा है फिर भी विष्णु जी चुपचाप क्यों इसे मान लेते हैं पिता वह नृपोत्मा अभुरा विचित्रषि पाणुश्चन पहले संतनु कुमार राजर्षिचित्रवी तथा गुरुकुल को आनंद देने वाले महाराज पाण्डु हमारे राजा थे केवल राजा ही नहीं वे पिता के समान हमारा पालन पोषण करते थे स तस् पुरुष व्या भाव राजपुत्रान बन धृतराष्ट्रो न मृष्यते नरश्रेष्ठ पाण्डु जब देवभाव स्वर्ग को प्राप्त हो गए हैं तब उनके इन छोटे छोटे राजकुमारों का भार धृतराष्ट्र नहीं सहन कर पा रहे हैं वह मे तदनिक्षत सर्वे पुरोत्तमात्हाय गा यहा युधिष्ठि हम लोग यह नहीं चाहते इसलिए हम सब घर द्वार छोड़कर इस उत्तम नगरी से वहीं चलेंगे जहां युधिष्ठिर जा रहे हैं तान तथा वादि पौराण दुख तान वाच करषित धर्मराजो युधिष्ठिर शोक से दुर्बल धर्मराज युधिष्ठिर अपने लिए दुखी उन पुरवासियों को ऐसी बातें करते देख मन ही मन को सोच कर उनसे बोले पिता मान्यो गुरु श्रेष्ठो यदा पृथ्वी पति असंक मन तत्कार्यम अस्माभि नो व्रतम बंधुओं राजा धित्राट्ट मेरे मानली पिता गुरु एवं श्रेष्ठ पुरुष हैं वे जो आज्ञा दें उसका हमें निशंक होकर पालन करना चाहिए यही हमारा व्रत है हृदस्माक प्रदक्षिण प्रतिनंद्य निवर्तधम यथा गृह यदा तदा तो कार्यमस्माकप्य से आप लोग हमारे हितचिंतक हैं अतः वे अपने आशीर्वाद से संतुष्ट करें और हमें दाहने करते हुए जैसे आए थे वैसे ही अपने घर को लौट जाएं। जब आप लोगों के द्वारा हमारा कोई कार्य सिद्ध होने वाला होगा उस समय आप हमारे प्रिय और हितकारी कार्य कीजिएगा एवं मुक्तास्तदा पौरा कृत् चापे प्रदक्षिणम आशे भी जब नगर में उनके योग कहने पर पुरवासी उन्हें आशीर्वाद से प्रसन्न करते हुए दाहिने करके नगर की ओर नगर को ही लौट गए पौरे सो विवृत्ते सो विधुर सत्य धर्मेन बोधयन पाण्डव श्रेष्ठम विदम्बचनम्रवेन पूर्ववासियों के लौट जाने पर सत्य धर्म के ज्ञाता विधुर जी पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर को दुर्योधन के कपट का बोध कराते हुए इस प्रकार बोले प्रलापज्ञ प्रलापज्ञम वचो प्रवीण विदुज बुद्धिमान तथा मूढ़क्षों की निर्तक भाषा के भी ज्ञाता थे इसी प्रकार युधिष्ठिर भी उस मल्लक्ष भाषा को समझ लेने वाले तथा बुद्धिमान थे अतः उन्होंने इस से ऐसी कहने योग्य बात कही जो मलक्ष भाषा के जानकार एवं बुद्धिमान पुरुष को उस भाषा में कहे हुए रहस्य का ज्ञान करा देने वाली थी किंतु जो उस भाषा के अनभिज्ञ पुरुष को वास्तविक अर्थ का बोध नहीं कराती थी यो जानते पर प्र नीतिशास्त्रानुसारिण विज्ञाए तथा कुर्याद आपदम निस्तरे जो शत्रु की नीति शास्त्र का अनुसरण करने वाली बुद्धि को समझ लेता है वह उसे समझ लेने पर कोई ऐसा उपाय करे जिससे वह यहाँ जनित संकट से बच सके अलोहम नेशितम शस्त्र शरीर परिकर कर्तनम योगे तीन तूतम घंती प्रतिघात विदम् दिश एक ऐसा तीखा शस्त्र है जो लोहे का बना तो नहीं है परंतु शरीर को नष्ट कर देता है जो उसे जानता है ऐसे उस शस्त्र के आघात से बचने का उपाय जानने वाले पुरुष को शत्रु नहीं मार सकते संकेत से यह बात बताई गई है कि शत्रुओं से तुम्हारे लिए एक ऐसा भवन तैयार करवाया है जो आग को भड़काने वाले पदार्थों से बना है शस्त्र का शुद्ध रूप शस्त्र है जिसका अर्थ घर होता है कक्ष महाकक्ष नहे दिमान जीबती घास फूस तथा सूखे वृक्षों वाले जंगल को जलाने और सर्दी को नष्ट कर देने वाली आग विशाल भन में फैल जाने पर भी बिल में रहने वाले चूहे आदि जंतुओं को नहीं जला सकते यो समझकर जो अपनी रक्षा का उपाय करता है वही जीवित रहता है तात्पर्य यह है वहाँ जो तुम्हारा पार्श्वर्ती होगा वह पुरोचन ही तुम्हें आग में जलाकर नष्ट करना चाहता है तुम उस आग से बचने के लिए एक सुरंग तैयार करा लेना कक्षघ्न का शुद्ध रूप कुक्षिघ्न है जिसका अर्थ है कुक्षिचर या पार्श्वर्ती ना चक्ष पंथारम ना चक्षविंदते नाजे धित बुद्धिमाप्नौती बुद्धिस्वय प्रबोधित जिसके आँखें नहीं हैं वह मार्ग नहीं जान पाता अंधे को दिशाओं का ज्ञान नहीं होता और जो धैर्य खो देता है उसे सद्बुद्धि नहीं प्राप्त होती इस प्रकार मेरे समझाने पर तुम मेरी बात को भली भांति समझ लो अर्थात दिशा आदि का ठीक ज्ञान पहले से ही कर लेना जिससे रात में भटकना न पड़े दत्तमादत्ते अनाप्ते दत्तमा दत्तेरण के दिए हुए बिना लोहे के बने शस्त्र को जो मनुष्य ग्रहण कर लेता है वह साही के बिल में घुसकर आग से बच जाता है तात्पर्य यह कि उस सुरंग से यदि तुम बाहर निकल जाओगे तो लाक्षा गृह में लगी हुई आग से बच सकोगे चरण मार्गान विजानाते नक्षत्र बिंदते दिश आत्मना चात्मन पंच पीढानुपीडिय मनुष्य घूम फिरकर रास्ते का पता लगा लेता है नक्षत्रों से दिशाओं को समझ लेता है तथा जो अपनी पांचों इंद्रियों का स्वयं ही दमन करता है वह शत्रुओं से पीड़ित नहीं होता अर्थात यदि तुम पांचों भाई एक मत होगे, तो शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा एवं मुक्त प्रत्युवाच धर्मराजो जेष्ठिर विधुरम विदुषाम श्रेष्ठम ज्ञात मित्य पांडव इस प्रकार कहे जाने पर पांडुनंदन धर्मराज जिठ ने विद्वानों में श्रेष्ठ विदु जी से कहा मैंने आपकी बात अच्छी तरह समझ ली अनुशिक्षा अनुशिक्षागम्यता चदक्षिण पांडवानभ्युनुदुर प्रिय गृहान इस तरह पांडवों को बारंबार कर्तव्य की शिक्षा देते हुए कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे जाकर विदुर जी उनको जाने की आज्ञा दे उन्हें अपने दाहने करके पुनः अपने घर को लौट गए नवृत्ते विदरे चापे भस्मे पौरजने तथा अजातशत्रु महासाध्य कुी वचनमब्रवी विदुर्षजी तथा नगर निवासियों के लौट जाने पर कुंती अजातशत्रु युधिठि के पास जाकर बोली छत्ता यद्रवीद वाक्य जनमध्युवा जानी मो न चय वय बेटा विदुर जी ने सब लोगों के बीच में जो स्पष्ट और अस्पष्ट बात कही थी उसे सुनकर तुमने बहुत अच्छा कहकर स्वीकार किया था परंतु तो हम लोग वह बात अब तक नहीं समझ पा रहे हैं यदिदम सक्यम अस्मार्ज्ञातम न सदोसवत श्रोतम तो इच्छा तत्सर्व संवाद तब तो त यदि उसे हम भी समझ सकें और हमारे जाने से जानने से कोई दोस्त न आता हो तो तुम्हारी और उसकी सारी बातचीत का रहस्य मैं सुनना चाहती हूँ दुर्योधन वाच गृहा बोधब इतिमा विद्रो भ्रवीर पंथाश्च हो नाविदित कचि सीधी युधिष्ठिर ने कहा माँ जिनके बुद्धि सदा धर्म में ही लगी रहती है उन विदुर जी ने सांकेतिक भाषा में मुझसे कहा था तुम जिस घर में ठहरोगे वहाँ से आग आग का भय है यह बात अच्छी तरह जान लेनी चाहिए साथ ही वहाँ का कोई भी मार्ग ऐसा ना हो जो तुम्हारे अपरिचित रहे जितेन्द्रिय वसुधाम प्राप्त तेज मे ब्रवीर विज्ञात मित प्रत्युक्तो विद्रो मया यदि तुम अपने इंद्रियों को वश में रखने रखोगे तो सारी पृथ्वी का राज्य प्राप्त कर सकोगे यह बात भी उन्होंने मुझसे बताई थी और इन्हीं बातों के लिए मैंने विदुर को उत्तर दिया था कि मैं सब समझ गया वे पान वाच अष्टमे ह निरोम प्रया था फाल्गुन सते वारणावत मास दूनागरम जन्म वैश्व पान जी कहते हैं जन्मेजय पांडवों ने फाल्गुन शुक्ला अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में यात्रा की थी वे यथा समय यदि उसे हम भी समझ सकें हम सके और हमारे जानने से कोई दोस्त न आता हो तो तुम्हारी और उसकी सारी बातचीत का रहस्य मैं सुनना चाहती हूँ जितेन्द्रिय वसुधाम प्राप्त में विज्ञातमीति तत्स प्रत्युक्त भीद वारणावत पहुँचकर वहाँ के नागरिकों से मिले श्री महाभारते आज आजपर्मी जातुगृहपर्वि वारणावत कमले चतिकय